आध्यात्मरायण अयोध्या कांड सर्ग यय राजुरुद्रुत रामोपि लक्ष्मणं दृष्ट प्रसन्ने दब्रवीत ऐसा कह राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर तुरंत ही चले गए तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर हँसते हुए कहा सौमित्रे यौवराज्ये में सोभिषेको भविष्य निमित्तमात्रेवाहम कर्ता भोक्तामें वही हे सुमित्रानंदन, कल मेरा युवराज पद पर अभिषेक होगा सो मैं तो केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा, उसके कर्ता भोक्ता तो तुम ही होगे मम तम हे बही प्राणो नात्र कार्या ना। ततो कार्याचारणाम यथा वशिष्ठन यथाभाषित तथा करो क्योंकि मेरे बाह्य प्राण तो तुम ही हो इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है तदनंतर वशिष्ठ जी जैसा कह गए थे रघुनाथ जी ने वैसा ही किया वसीष्ठ नृप गृत नवेदयत यदा पुरोमेचनमद नगरे शुवा कच्चिपम जगौ कौसल्याय रामे सुम ने भी राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था सो सब सुना दिया जिस समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कर रहे थे उसी समय किसी पुरुष ने यह समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगर में सुना दिया और राम माता कौशल्या तथा तो सुमित्रा को भी यह सूचना दी थी सतवाते हर्ष संपूर्णे दधुतुर्बुत्तम तस्मै तत प्रीतम कौसल्या पुत्रवत्ला लक्ष्मी पर्यचदेवीं राम सीद सत्यवादी दशरथ प्रतिश्रुतम्। प्रतिश्रुत दोनों ने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया तदुपरांत पुत्र व कौशल्या ने रामचंद्र की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया राजा दशरथ सत्यवादी हैं और उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं कै के केसगह किंतु तो कामुक्य व्याकुल चित्ता सा दुर्गा देवी अपजयत किंतु वे कामी और कई कई के वशीभूत हैं ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर वह दुर्गा देवी का पूजन करने लगी ए तस्मि अंतरे देवा देविं दयन, देवी वाणीम अचोदय ग्छ देंवी अयोध्यायाम् प्रयत्नतः इसी समय देवताओं ने देवी से आग्रह किया कि हे देवी तुम यत्नपूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ राभिषेक विघ्नाथ ब्रह्मवाक्यतः मंथराम मंथरा प्रविशस्वादौ कैके ततः परम और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैके में